बुद्धिमानों की मूर्खता ज्ञान की खोज में भारत शिष्य अपने शहर से बाहर निकले उनके गुरु सोमा या जुलू तेरहवें थे उनके अनुसार एक विशेष राज्य में एक निश्चित रूप शहर में बुद्धिमानी पाई जाती थी वे पूरी दोपहर चले कड़क सूरज से उनकी नंगी पीठ तपती रही शाम तक वे गोदावरी नामक एक विशाल नदी के पास पहुंचे नदी उफान पर थी और उसकी लहरें तट से आकर जोर जोर से टकरा रही थी सोमाई सोमा या जुलू ने अपने शिष्यों से कहा हमें उस ज्ञान की नगरी तक पहुंचने के लिए इस नदी को पार करना होगा पहले शिष्य ने कहा गुरुजी नदी काफी गुस्से में देखती है, दिखती है मेरे दादाजी ने एक बार इस नदी को पार किया था उन्होंने कहा था कि वे नदी, वो नदी बहुत लालची है। क्या दूसरे ने पूछा मेरे दादाजी नमक के व्यापारी थे पहले ने कहा वो बहुत सारे गधों को ले जा रहे थे गधों पर नमक के बोरे लदे थे पानी गधों के पीठ तक गहरा था जब वे दूसरी तरफ पहुंचे तो उन्हें सभी बोरे खाली मिले नदी इतनी भूखी थी कि उसने सारा नमक खा लिया तीसरे शिष्य ने कहा हम जो भी करें वो जल्दी करें क्योंकि सूर्य अस्त होने वाला है और जल्दी रात हो जाएगी गुरुजी आप हमें आज्ञा दें सोमयाजोलू बहुत गंभीर दिखे उनका निचला हो बाहर की ओर लटका मानो वो कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हो वो एक पेड़ के नीचे पालथी मारकर बैठे और उन्होंने कहा शिष्यों इस कहानी द्वारा नदी के बारे में चेतावनी को हमें समझना चाहिए आओ आज रात हम इसी के किनारे पर बिताएं सुबह सूरज उगने से पहले हम इस नदी को इस नदी को देखेंगे जब वो सो रही होगी अब हम उसे पार करेंगे। चौथे शिष्य ने पूछा हमें यह कैसे पता कि नदी अभी रही है? कुछ अन्य शिष्यों ने ने पेड़ से लाकर आग जलाना शुरू की। और शिष्य से कहा एक शाखा को लो और उसे पानी में डालो शिष्य ने उसकी आज्ञा का पालन किया शिष्य ने उनकी आज्ञा का पालन किया बाकी लोग देखते रहे जैसे ही उसने जलती हुई टहनी को पानी में डुबा वैसे ही आवाजाई सभी लोग डर से पीछे हटे अब उन्हें वाकई में यकीन हुआ कि गोदावरी नदी नाराज थी उस रात कुछ शिष्य सोए पर कुछ ने गोदावरी के ऊपर नजर रखी सुबह जब मुर्गे ने बांग दी तो सोमाया जुलू जागे और फुसफुसाए मित्रों अब चलो ज्ञान की नगरी की ओर क्योंकि नदी अभी सो रही है इसलिए हम उसे पार कर पाएंगे तभी इच्छुक शिष्य एक शिष्य एक, एक साथ चिल हमारी विजय जरूर होगी जैसे ही वह नदी के ढलान वाले किनारे पर पहुंचे दूसरे शिष्य ने कहा गुरु हमें यह कैसे पता कि नदी सो रही है सोमायाजुलू ने एक पेड़ की टहनी तोड़ी और उसे पानी में डूबा जरा देखो और विश्वास करो पर इस बार हिस्ट्री की कोई आवाज नहीं आई नदी सो रही है हमें उसे तुरंत पार कर लेना चाहिए गोदावरी जितनी चौड़ी नदी शिष्यों ने उससे पहले कभी नहीं देखी थी शुरू में वो उतरी थी पर बीच में वो गर्दन जितनी गहरी थी बारह शिष्यों और सोमाया ने नदी को चुपचाप पार किया क्योंकि अगर वो कुछ भी सो करते तो शायद गोदावरी जाग जाती जब वे उस पार पहुंचे तो सूरज आकाश में तेजी से चमक रहा था गांव के लोग अपनी भैंसों को नदी के पास चराने और नहलाने ले जा रहे थे धोबियों ने गंदे कपड़े को काले बड़े पत्थरों पर पीटना शुरू कर दिया था भाइयों छठे शिष्य को छठे शिष्य ने विश्वासपूर्वक कहा क्योंकि अब हम नदी के दूसरे पार पहुंच गए हैं हमें एक बार अपने सभी साथियों को गिन लेना चाहिए फिर उसने गिनना शुरू किया एक दो तीन वो इसी तरह गिनता रहा उसने खुद को छोड़कर बाकी सभी को गिना हमें से अब केवल बारह ही बचे हैं वो चिल्लाया मनोज नदी भले ही वह सो रही थी पर उसने हमारे एक भाई को निगल डाला जब अन्य शिष्यों ने गिनती की तो वे भी बारह लोग ही गिन पाए फिर वे इतनी जोर से रोए और चिल्लाए कि अंजनेयेलू नाम के एक आदमी को उनकी आवाज़ सुनाई दी वो अपनी भैंस को नदी में नहलाने ले जा रहा था जब उसने ज्ञान के तेरह साधकों को रोते सकते और जमीन पर लौटते देखा तो उसने पूछा क्या बात है भाई पूरी बात सुनने के बाद उसने कहा शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ आप जो भी मांगेंगे वो हम आपको देंगे सोमा और ने कहा उन्हें अपनी दौलत पर काफी गर्व था आपको मनचाही कीमत देंगे पर कृपया आप हमारे भाई को वापस ले जरूर अंजने युलू ने कहा आपका भाई कुछ ही मिनटों में आपके पास वापस आ जाएगा आप मेरे निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें गायों के उस झुंड के पास जाएं और वहां उनका गोबर इकट्ठा करें उस गोबर को यहां वापस लाएं जहां मैं खड़ा हूँ बारह और सोमायुजुलू उस आदमी के पास अपनी पैसों की एक बोरी छोड़कर ताजा गोबर इकट्ठा करने के लिए दौड़े उन्होंने अपनी दोनों हथेलियों में गोबर इकट्ठा किया भले ही वो बेहद बदबूदार था जब वापस लौटे तो युलु ने युलु ने कहा, बहुत अच्छा, अब सब अपने -अपने सामने उसके आदेशों का पालन किया अब अपने सिर उठाओ फिर गोबर में कुल नाक के निशानों की गिनती करो एक अच्छे शिक्षक की तरह ने जब सोमा और उनके शिष्यों ने गोबर में नाकों की संख्या की गिनती की तो उन्हें यह जानकर बेहद खुशी हुई कि वहाँ वहाँ पर नाके और आप जो इतने समझदार हैं वो जरूर उसके द्वारपाल होंगे जब वे बधाई दे रहे थे तब अंजय नलू ने खुद को मुश्किल से हंसने से रोका साधकों ने उसे तमाम सारी को उपहार दिया उसके बाद वो तेरह ज्ञान के पिपाशु और अंजनेलु ने अपने अपने अलग रास्ते गए सभी को जो कुछ मिला वो इससे काफी संतुष्ट थे पर उनमें से केवल अंजन को ही एक ऐसा था जिसके चेहरे पर गाय का गोबर नहीं छिपका था